संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व जीव के गर्भ प्रवेश आचार धर्म कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने का उपाय का वर्णन सिद्ध ने कहा काश्यप इस इस्लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता वे कर्म एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं जैसे फल देने वाला वृक्ष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 जीव पहले पुरुष के वीर में प्रविष्ट होता है फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज से मिल जाता है तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण वास्तव में वह जीवात्मा शरीर को पाकर भी उसके दोषों से कभी लिप्त नहीं होता वही संपूर्ण भूतों का बीज है उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं ऐसा होने पर भी वह अज्ञान व जीव भाव से विभक्त होकर गर्भ के प्रत्येक अवयव में व्याप्त हो जाता है और इंद्रियों के स्थानों अर्थात गोलकों में स्थित होकर चित्त के द्वारा सबको धारण करता है देव के प्रवेश करने से गर्भ चेतन हो जाता है और उसके द्वारा सब अंगों में चेष्टा होने लगती है जैसे गलाए हुए लोहे का रस जिस तरह के साचे में ढाला जाता है उसी तरह का आकार धारण करता है उसी प्रकार जीव का गर्भ में प्रवेश होता है अर्थात जीव भी जिस तरह के शरीर में प्रवेश करता है उसी आकार का दिखाई देता है जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्नि में बना देती है उसी प्रकार तुम जीव को गर्भ प्रवेश भी समझो अर्थात जीव के प्रविष्ट होने से सारा शरीर चेतन एवं जीव में जान पड़ता है जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है देहधारी जीव जो जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसको दूसरे जन्म में भोगता है पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है भोगने से प्राचीन कर्म तो क्षीण होते हैं और नए नए कर्मों का संचय बढ़ता जाता है जीव को जब तक मोक्ष धर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक यह कर्मों की परंपरा चालू रहती है इस प्रकार भिन्न भिन्न में भ्रमण करने वाला जीव, जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है उन कर्मों का वर्णन सुनो दान व्रत ब्रह्मचर्य शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्यन इंद्रिय निग्रह शांति समस्त प्राणियों पर दया चित्त का संयम कोमलता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 इसीलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है योगी और मुक्त पुरुष केवल आचार धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार समुद्र से थर जाता है इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी जीव रूप में विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की है इस प्रकार का संदेह प्रायः लोगों के मन में उठा करता है अतः अब उसी का उत्तर दे रहा हूं संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया उसके बाद स्थावर जंगम रूप समस्त तिलोकी की रचना की उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है यह प्राकृत जगत क्षर कहलाता है इसे भिन्न जीवात्मा को अक्षर कहते हैं पितामह ने जीव के लिए लियत समय तक शरीर धारण किए रहने भिन्न भिन्न जोनियों में भ्रमण करने और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म ग्रहण करने आदि की भी व्यवस्था की है जिसने जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो ऐसा कोई मेधावी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है वैसे ही मैं भी कहता हूं मेरी कही हुई सारी बातें और और संगत होगी, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य, को अनित्य, शरीर अपवित्र वस्तुओं का समूह और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला यह सब कुछ दुख ही दुख है ऐसा मानता है वह घोर एवं दुष्टर संसार सागर से पार हो जाता है